स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार के पर्वतों में जीवन भरा कितने रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार के पर्वतों में जीवन भरा आप रेडियो माउंट आबू की गौरव गाता इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी लिस्नर्स का हमारे सभी श्रोताओं का या कहेंगे हमारे दोस्तों का पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो चीजें आपने देखी है जो चीजें आपने सुनी है वो हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है जी और जैसा कि हम अपने दोस्तों को बता दें कि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी बहुत सारे मंदिरों के बारे में हम जानेंगे तो आज उनमें से एक मंदिर की कहानी को हम सुनेंगे उसका इतिहास हम जानेंगे भले ही हम वो जगह घूम चुके होंगे आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो स्थान देखा जरूर होगा लेकिन उसके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपको नहीं पता होगी जी जी बहुत ही सही बात आपने कहा और वो है मंदिर ऋषिकेश के बारे में जी हाँ और खास बारिश में आप सभी बाइक गाड़ी लेकर आनंद उठाने के लिए आते हैं झरने देखने के लिए और पानी का लुफ्त उठाने के लिए ऋषिकेश में जाते हैं तो चलिए ऋषिकेश के बारे में सुनेंगे डॉक्टर शर्मा जी से आप सुन रहे हैं रेडो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर माउंट आबू की गौरव गाथा डॉक्टर शर्मा की जुबानी एक अद्भुत मंदिर है जो दक्षिण पश्चिम चंद्राकार इलाके में उसको ऋषिकेश मंदिर बोलते हैं। ऋषिकेश मंदिर राजा अमरीश ने बनवाया था आठ हजार अद्भुत मंदिर है और वहीं पर उन्होंने अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया था जो कई बार टूटा कई बार नष्ट हुआ किंतु वो जो मौलिक जो मूर्ति थी भद्रकाली की आज भी वही मूर्ति है और यहाँ के पूर्व शासकों ने उसको पुनः सर श्रद्धा के साथ उसको स्थापित किया और वहीं पर ही ऋषिकेश मंदिर के एकदम निकट वैदिक मंदिर है शिव का मंदिर है कारणिकेश्वर राजा अमरीश बहुत महान राजा थे और उन्होंने बहुत सारे अश्वेध यज्ञ किए पुराण कहते हैं कि जो सौ के करीब जाते जाते अश्वेध करते हैं अर्थात सौ अश्वेध कर पाते हैं से इंद्र भी डरते हैं अभी तो सौ अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा अमरीश ने इंद्र का आसन डोल पड़ा और उन्होंने अपना वज्र फेंका बचाने के लिए भगवान ऋषिकेश रक्षा दी और अमरीश बच गए। उनकी अमरावती बच गई उनकी जो पटरानी थी उन्होंने पाटनारायण मंदिर बनाया पाटनारायण मंदिर आगे बढ़कर एक अद्भुत मंदिर हो गया जहां पर पूर्व शासक लोग राज्याभिषेक के लिए जाते थे मैंने आपको पहाड़ के ऊपर और पहाड़ की तराई पे दो तो मंदिर बताए ये अद्भुत मंदिर है जो बहुत पुरातन है कहते हैं कि नासा ने भी कार्बन डेटिंग करके बताया है कि ऋषिकेश मंदिर नहीं, नहीं करते भी सात हजार वर्ष पुराना कराएंगे और यहीं पर ही इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में वो अद्भुत मंदिर है सूर्य मंदिर है जो अपने आप में अतुलनीय है जैसे बसंतगढ़ के सूर्य मंदिर जैसे करूणी ध्वज सूर्य मंदिर और इनके साथ जो सबसे पुरातन मंदिर लगते हैं जिनके खाली अब अवशेष रह गए हैं क्योंकि तो अजनवी ने उनको नष्ट कर दिया वह है वर्धमान सूर्य मंदिर एक अद्भुत मंदिर है वहां देखने से ही महसूस होता है अरे महसूस होता है कि आपको सूर्य की ऊर्जा महसूस होगी ये कोनाक से भी बहुत पुराने हैं, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये बताएं कि स्वीडन के जो पुरातन सूर्य मंदिर है उनसे भी पुराने किंतु क्योंकि खंडर होते जा रहे हैं और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पुरातत्व तो विभाग उन सबको उस तरह से रख नहीं करता है जिसकी आवश्यकता है इसलिए नष्ट होते जा रहे हैं और इनको बचाना आपका हमारा हर पर्यटक का एक अलग से जिम्मेदारी का धर्म है जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं तो सुना दोस्तों आपने किस तरह से शर्मा जी ने हमें सिर्फ माउंट आबू का इतिहास ही नहीं बताया लेकिन पर्यावरण को भी सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित किया है हमें जागृत किया है हमारे अंदर एक नई प्रेरणा दी है तो इसीलिए दोस्तों मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सब भी इस पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत बड़ा योगदान दें क्योंकि भारत सरकार हो या किसी और राज्य या देश की सरकार हो वो हर जगह हर देश या हर स्थान पर नहीं पहुंच सकती पर क्योंकि सरकार जनता से बनती है हम सब से बनती है तो हम सब का भी एक सहयोग होगा अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करते है और पूजा मुझे लगता है की हम लोग जिस गाँव में रहते है उस गाँव में जो पुराने ऐसी पुराना मंदिर है उसको अच्छा करने का किसका जिम्मेदार हमारी जिम्मेवारी है तो हम अगर उस चीज को पूरा करते हैं तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की पुरानी चीजों को हम लोग अच्छा बना के उसका इतिहास लिख कर रखते हैं एक पत्थर के ऊपर तो लोग जो आएंगे वो भी जानेंगे और पुराना जो हमारा संपत्ति है वो बना रहेगा और वो हमारे गाँव की शान भी हो जी बिल्कुल तो इसीलिए हम किसी सरकार के अधिकारी पर या पुरातत्व विभाग पर निर्भर न रहकर हम अपने हिम्मत से एकता के बल पर हम इन चीजों को बनाए रख सकते हैं खूबसूरती को बनाए रख सकते हैं ताकि आने वाले पीढ़ी हमारे गांव की पुरानी इतिहास को जान जाएगी इसके कारण पूजा जी एक और बात मेरे मन में आ रहा है मुझे कल्पना पटवारी की याद आ रही है उन्होंने नेचर के ऊपर कुदरत के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गीर्त बनाया है कि कुदरत हमारा टीचर बन जाए हम उससे सीखें सीखने वाली बात यह है कि कुदरत हमें हमेशा देता है और हम हमेशा लेने की सोचते हैं अगर हम भी देने की कोशिश करें या देना शुरू कर दें तो ये संसार सर्व बन जाएगा तो आइए सुनते हैं कल्पना पटवारी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर शर्मा जी से अभी हम सुनेंगे वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि का नाम लेते आप सोच रहे होंगे कि वशिष्ठ मुनि की तो बातें हुई हैं हाँ, बात तो हो चुकी है उनकी नहीं वशिष्ठ मुनि यहाँ बहुत समय तक रहे और उनसे परशुराम भी मिलने आए परशुराम अच्छा। के साथ उनका क्या रिलेशन रहा वो हम सुनेंगे और यहाँ पर माउंट आबू में चार अग्निकुंड है आप पता है आपको? शर्मा जी जिस बारे में बात कर रहे थे जिक्र कर रहे थे वही वही ओके वही, ओके, वही, ओके ओके तो हम वो सुनाने वाले हैं अपने दोस्तों जी, को जी जी और चार अग्नि कुलपुत राजपुत जो है अग्निकुल राजपुत पैदा हुए वो कहानी हम डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा सुनेंगे और सुनाएंगे भी आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो वशिष्ठ आश्रम इसका महत्व केवल इसलिए नहीं कि ऋषि वेद व्यास ने धर्मराज युधिष्ठ को कहा था कि धर्मराज अब वशिष्ठ आश्रम जाइए और एक रात वहां रहिए एक रात रहने से ही आपको हजार गाय दान देने का पुण्य प्राप्त वशिष्ठ आश्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण नहीं है केवल कि वहां राम और लक्ष्मण पढ़ने आए थे जिसके कारण हम बड़े ही आनंद से कहते हैं कि माउंट आबू शिक्षा का केंद्र है जब भगवान खुद ही शिक्षा पाने आए थे तो हम मनुष्य क्यों ना पाएं? इसलिए भी केवल महत्वपूर्ण नहीं है कि यहां वशिष्ठ ने हवन कर कर अग्निकुंड से अग्निकुंड के चार राजपूतों को जन्म दिलाया वशिष्ठ चले गए किंतु वशिष्ठ की गद्दी पे जो बैठे रहे वो भी बहुत थे, और वशिष्ठ आश्रम की बात सब मानते थे पूरा भारतवर्ष मानता था और इस तथ्य के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में वशिष्ठ आश्रम का हमने पौराणिक कथाएं बताई हमने यह भी सब प्रार्थना कर निवेदन किया था अगर हम माने तो यह दैविक है और नहीं भी माने तो नानी की कहानी है बड़ी रोचक है किंतु इतिहास को तो हम नहीं झुटला सकते मानना ही पड़ता है और इतिहास हमें बताता है वशिष्ठ आश्रम का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू इतिहास बताता है कि दो बार एक बार नहीं दो बार भारतवर्ष की रक्षा के लिए अर्बुदांचल अर्थात माउंट आबू जहां का वशिष्ठ आश्रम आगे आया किस तरह से जो वशिष्ठ मुनि की गद्दी पर बैठे थे उनके ज्ञान उनकी, उनकी दृष्टि उनका विवेक पूरा भारत भारतवर्ष लोहा मानता था तो जब हुन ने यूरोप के हुन जो तो जंगली थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि सभ्यता क्या क्या होती, क्या होती। वो तो नष्ट करने में लगे हुए थे इस बात से प्रमाणित होता है कि उनके घोड़ों के ऊपर जीन नहीं होती थी वो तो जंगली घोड़ों पर जंगली तरह से बैठकर जंगली चीख पकार कर एक पागल जानवर की तरह से हत्या करते थे उनको रोकना बहुत मुश्किल था ये इस बात से प्रमाणित होता है कि गुप्ता वंश को उन्होंने इतने बड़े विराट महान साम्राज्य को नष्ट कर दिया गुप्त युग को नष्ट कर दिया गुप्ता युग को गुप्त कर दिया हु जिसको दुनिया के बहुत बड़े बड़े सम्राट नष्ट नहीं कर सके उन जंगली जानवर जैसे लोगों ने उसको नष्ट कर दिया उनके सामने वशिष्ट गद्दी के जो मुनि थे उस समय तत्कालीन उन्होंने जौन को चालुक्य को प्रतिहार को प्रमार को आदेश दिया जाओ अपने अपने इलाके में सारे हन समाप्त कर दो और इस तरह से हन से मुक्ति मिली अब बोलेंगे तो बहुत पुरानी बात जानने और नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है इतिहास तो है मैं यहां इतिहास का ज्ञान देने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सविनय निवेदन कर रहा हूं उन सब से जो ये आवाज सुन रहे हैं कि अरबुदांचल की पावनता महानता महत्व किस किस क्षेत्र में किस किस तरह से है इसकी प्रामाणिकता हर जगह है हर रूप में है यह दूसरी बात है कोई जिद करके बोले सभी हमको अभी प्रमाणित कीजिए ये वो स्थल ये वो मंच नहीं है जहां मैं लंबा खींच कर इस बात पे बात करूं किंतु ये सत्य है कि इसकी महानता इसका महत्व इसकी पावन ने इतना आकर्षित किया है सबको कि मैं भी यहां पर हूं आप भी यहां पर है और सदियों से करोड़ों अरबों साल से लोग यहां इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वशिष्ठ आश्रम यहां पर है जब पहली बार मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया पहला हमला जिसको झेला वो कैसे झेला वो इसलिए झेला इस तरह से झेला कि वशिष्ठ आश्रम की तरफ से सारे राजपूत राजाओं को पूरे हिंदुस्तान के ये निर्देश गया कि आप लोग उठिए देश की रक्षा कीजिए आप मान के चलिए वो सारे राजा अपने आप में लड़ रहे थे किंतु वशिष्ठ आश्रम का और वशिष्ठ आश्रम के मुनि का ये महत्व था कि उनकी बात हर राजा मानता था फिर वो भले उड़ीसा में हो या गुजरात में हो नेपाल में हो राजपुताना में हो मैसूर में हो कहीं पर भी हो वो वशिष्ठ आश्रम के वशिष्ठ मुनि की गद्दी पे बैठे विवेकशील विद्वान मुनिका, का श्रद्धे आदर करते थे उनकी अनुरोध को आज्ञा मानते थे और सारे राजपूत एकत्रित हो गए और उन्होंने एकत्रित होकर जो पहला मुसलमान का हमला था जो मुगल हमला था उसका सामना करके उनको पराजित कर दिया। इन बातों के कारण और ऐसी बहुत सारी बातों के कारण मेरा बार बार मोहर मुह ये निवेदन रहता है कि जो भी माउंट आबू आए सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो भटकने आ रहा है रखड़ने आ रहा है या केवल दिलवाड़ा देखने आ रहा है या केवल नक्की में बोटिंग करने आ रहा है वो इस दृष्टिकोण से भी आए कि ये पृथ्वी की बहुत ही पुरानी स्थली है और बुधांचल बहुत ही पुरातन है इतना पुरातन है कि वो स्थान है जहां पे राजा अमरीश ने अमरावती सभ्य था ये बात दूसरी है कि समय के साथ बहुत कुछ बहुत जगह नष्ट हो गया है यहाँ पे भी, भी नष्ट हो गया है इसमें समय के साथ साथ हम भी दोषी हैं भारतवर्ष के लोग भी दोषी हैं जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी विरासत को संभालने में कोई प्रतिबद्ध प्रयास नहीं किए किंतु आज जब हम जान गए हैं तो कहते हैं ना कहावत में जब जा गए, तब सवेरा आइए सवेरा हो गया हम बचाए इतनी अद्भुत संपदाएं हैं इतनी अद्भुत सामग्री हैं, विरासत है हम कैसे भूल सकते हैं चंद्रावती को चंद्रावती एक बहुत ही विराट और विशाल सभ्यता थी जो तेरह साल के बाद पूर्ण नष्ट हो गई हमने उसको कभी बचाने की कोशिश नहीं की अन्यथा जिस समय थी आप सोचिए हजार मंदिर कोसों दूर में बिखरे हुए थे जब पहले मंदिर का घंटा बसता था तो सारे मंदिरों का एक साथ घंटा बचता था क्या नाद होता होगा क्या नाद होता होगा ब्रह्मांड में ब्रह्म में वादियों में पर्यावरण में वातावरण में एक पावनता गूंज गूंजाती ऐसे स्थानों की ऐसी विरासत को लेकर अर्भुनाचल आज आपको आह्वान करता है आप सब आइए आप आनंद मनाइए मनोरंजन कीजिए खुशियां मनाइए इसके साथ साथ यहां की जो आध्यात्म तरंगे हैं स्पंदन हैं उनको अपने मनपटल पर अपने जीवन में अपने मानस में इतना सोख लीजिए इतना सोख लीजिए कि आनंद आपके पास से कभी न जाए इस बात को मान के चलिए कि जीवन से सुंदर कुछ नहीं है और जब आपने जीवन पी लिया है तो उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है अगर उसके बाद भी आपको शराब चाहिए मधिरा चाहिए तो यह आपका दुर्भाग्य है मकरंद पिया जीवन का मदमानस पर हरियाम मकरंद पिया जीवन का मदमानस पर हरियाम अब मदिरा का क्या काम मदिरा को छोड़कर जग के सारे झंझों को छोड़कर आइए माउंट आबू आपका आह्वान करता है बारो महीने बुलाता है एक पिता की तरह एक माँ की तरह जैसे भी इसको आप देखें, आइए और यहां पे आनंद उठाइए और इसको और संवारिए सजाइए और जितनी विरासत ये है उसको बचाइए, बचाइये जरूर आइए तो दोस्तों आप सभी ने सुना कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि के पावन हवन से चार अग्निकुंड राजपुत पैदा हुए और उनमें से परमार चवान चाणक्य प्रतिहार ये सब नाम हम अभी भी सुन रहे हैं तो इससे पता चलता है कि ये उनके ही वंशज हैं। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनी है हमने और हमारे रेडियो के दोस्तों ने भी ये सब सुना और समझा होगा जरूर अब हम रमेश जी मुझे लगता है हमें वो वाली बात भी अपने दोस्तों को सुनानी चाहिए जी। जो कि रघुनाथ मंदिर के बारे में है रामानंद जी के बारे में हो और नक्की लेक जो कि बहुत पॉपुलर प्लेस है टूरिस्ट के लिए न, न, न, वो उसके रामानंद जी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है हाँ। रामानंद जी का क्या क्या रोल है वो हम सुनेंगे अब शर्मा जी ऐसी हाँ और अपने दोस्तों को भी साथ साथ सुनाएंगे मेरे लिए रिविजन हो जाएगी और हमारे रेडियो के सारे दोस्त इन सब बातों को सुन पाएंगे जी जी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर माउंट आबू की गौरव गाता सुनते रहो मुस्कुराते रहो। अगर हम आगे बढ़े तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है स्वामी ऋषि रामानंद जी की रामानंद जी जो कि कबीर के गुरु थे रामानंद जी अर्गुदान चलाए थे और जो आज नक्की झील है उसके तट पर ही उन्होंने अपना बसेरा बनाया था और बसेरा बनाकर भारत का प्रथम रघुनाथ मंदिर प्रथम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द्वितीय जो है वो जम्मू में है और उससे अधिकतर लोग इसलिए परिचित हैं कि उस जम्मू के रघुनाथ मंदिर पे आतंकी हमला हुआ उस आतंकी हमले के कारण वो बहुत ही विख्यात है किंतु उसके बड़े भाई के रूप में ज्येष्ठ भ्राता के रूप में जो प्रथम मंदिर बनाया गया था निर्माण हुआ था ंचल में हुआ था नक्की तट नक्की के तट पर कबीर के गुरु राम जी ने उस मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि शर्मा जी वो गहरी बात वो एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे थे कि रघुनाथ मंदिर जो है पहला माउंट आबू में बना नक्की झील के पास में और उसके बाद जम्मू में बना हालाकि जम्मू वाला फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर आतंकी हमला हुआ लेकिन सबसे पहला बना ये रघुनाथ मंदिर खास झील पर जिसका निर्माण रामानंद जी ने जो कबीर के संत थे कितनी अच्छी के बात, के। बात है ये रमेश जी जो हम अपने दोस्तों को बता रहे क्योंकि कई बार कई जगह पर कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं तो वो चीज ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। लेकिन जो पॉजिटिविटी की तरफ है वो चीज़ें ज़रा पीछे रह जाते हैं और कई बार मुझे लगता है हमारे दोस्तों के जीवन में भी ये बातें जरूर आती होंगी कि जो लोग उन्हें नेगेटिव दिखते होंगे या जो चीज़ें नेगेटिव पेश की जाती होंगी वो बहुत फेमस बहुत पॉपुलर हो जाते हैं या वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं लेकिन जो पॉजिटिव सीधे साधे शरीफ टाइप के लोग वो चल रहे होते हैं वो ज़रा पीछे रह जाते हैं लेकिन हमारे दोस्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए कहते हैं न सच्चाई की हमेशा जीत होती है तो आप देखिए रघुनाथ मंदिर भले वो बहुत फेमस हो गया लेकिन माउंट आबू के दिल में आज ये जो रघुनाथ मंदिर है इसकी भी अपनी एक खास जगह है ये भी एक अपनी पहचान रखता है और ये सबसे पहला निर्माण किया गया था जी। और खास कबीर के गुरु जो रामानंद जी थे उन्होंने इसको बनाया बनाया था। पूजा जी मुझे लगता है कि वक्त हो गया ब्रेक का बिल्कुल एक ब्रेक लेना ही चाहिए <laughs> मैं सोच ही नहीं थी अच्छा तो चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे और बहुत ही सुंदर कहानी जो है शर्मा जी सुनाने वाले हैं, वो भी पाटली पुत्र के बारे में पुत्र जी तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं अपने रेडियो सेट के साथ चिपक कर बैठिए तब तक हम वापस लौटते और अभी जो छोटे मोटे बड़े संत जितने भी माउंट आबू में आए थे उन सभी की झलकिया शर्मा जी अपने शब्दों में सुनाएंगे। तो ब्रेक के बाद हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन नाइनटी 90.4 फोर पर माउंट आबू की गौरव गाथा सुनते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है माउंट आबू की गौरव गाथा इस कार्यक्रम में और हम सुन रहे हैं माउंट आबू की गौरव गाथा खास शर्मा जी की जुबानी पूजा जी रमेश जी अपने सारे दोस्तों को इंतजार नहीं करवा सकते ज्यादा बहुत लंबा ब्रेक जी। के बाद आज हम फिर से वापस लौटे हैं उनको आगे की कहानी सुनाने पाटली की कहानी चलिए सीधे शर्मा जी ऐसी सुनते है अभी एक बड़ी अच्छी कथा जुड़ी हुई इससे और उस कथा में ये बताया जाता है कि पाटलिपुत्र के एक बहुत ही संपन्न व्यवसायी जिसको सेठ कहते हैं आज के ज़माने में वो अपनी बीमार पत्नी को अरबुदानचल लाए थे इस उम्मीद में कि उसकी असाध्य व्याधि जो है जो नालाइलाज बीमारी है वो अरबुदानचल में अरबुदानचल की पावनता से ठीक हो जाएगी उन्हें बताया गया था कि ये वो स्थान है जहाँ पर तैंतीस कोटि देवी देवता आके ठहरे थे ये देवताओं की देवियों की भूमि है हो सकता है यहाँ के प्रताप से उसकी असाध्य व्याधि ठीक हो जाए ये बात दिगर है कि उस महिला की यहाँ पर देहांत हो गया और एक जटिल परिस्थिति में बैठने के रहने के बावजूद भी जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी समस्या का हल रामानंद जी के पास है तो वह रामानंद जी के पास गए घटना इस प्रकार थी कि अचानक उनकी पत्नी बात करते करते देववाड़ा के स्थान में गिर पड़ती हैं और अंतिम सांस लेती हैं कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आता है तो एक दरिद्र व्यक्ति उन्हें बताता है कि रामानंद जी जो नक्की पे आके बसेरा डाला है बहुत उदार हैं आप वहाँ जाइए और ठीक वैसा ही होता है वो रामानंद जी के पास जाते हैं और रामानंद जी बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं वो अपनी मृत्यु पत्नी का शव वहाँ रख सकते हैं और प्रातः होने के बाद जो भी क्रियाक्रम करना है वो कर सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर गुरु नानक भी आए थे इसलिए नानक दर्शन गुरुद्वारा के नाम से यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो विश्व विख्यात है ये वो स्थान है जहाँ एक व्यक्ति आया था अट्ठारह सौ में जिसका तब नाम था नरेंद्रनाथ मैं आगे बताऊंगा आप बोलेंगे अरे ये तो हम जानते हैं इनको पह जानते पहचानते हैं किंतु कई लोग अभी भी जब नरेंद्रनाथ की बात उठती है तो एक बार प्रश्न चिन्ह आता है कि व्यक्ति कौन था नरेंद्रनाथ नाथ में अप्रैल में अजमेर से अरबुदान चलाए थे और जून तक यहां रहे इस दौरान घटना कम इस गति से चला कि वो जो सहज सरल भगवान रामाकृष्णा का जो शिष्य था दरिद्र था सीधा था भोला था देश प्रेमी था सन्यास के प्रति पूर्ण समर्पित था योग के प्रति पूर्ण समर्पित था भारत दर्शन भारत धर्म भारत दृष्टिकोण के प्रति जो समर्पित था वो नरेंद्रनाथ यही यहीं की भूमि में गोदी में जो कि विश्व की सबसे पुरातन पर्वत श्रृंखला की गोदी में है यहीं पर आके उन्हें वो नया नाम मिला जिसको आज हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद पूजा मुझे लगता है कि कि हमारे जो रेडियो लिसनर हैं वो दिल थाम के बैठे होंगे कि ये क्या ये क्या बता रहे शर्मा जी हाँ बिल्कुल रमेश जी मुझे तो जब अभी दोबारा मैं सुन रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम शर्मा जी से सुना था तो मैं भी बहुत शॉक डूंगी थी की कैसे हम इतने पॉपुलर इंसान के बारे में जो सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी वो भी यहाँ आए हुए है और, और उनको यहीं से वो नाम मिला और उनको यही वो यही वो जगह है जहाँ से उनको वो नाम मिला और वो जो गुरुद्वारा यहाँ पर बना है मतलब इतनी छोटी छोटी बातों की इतनी गहराई जो शर्मा जी ने हमें और बहुत अच्छी तरह से बताया मुझे बहुत मजा आ गया था <laughs> पूजा मुझे लगता है की अब वक्त कह रहा है जाने के लिए जाने के लिए क्योंकि समय सीमा में हम बंधे है। हुए हैं और मुझे एक वो गहरी जो बात है कि स्वामी विवेकानंद ये नाम के बारे में इस नाम के पीछे जो छोटी सी कहानी है खेतरी जी के साथ में उनका वार्तालाप फिर राजाओं के बीच में नरेंद्र स्वामी जी का जो है विवेकानंद जी का एक प्रेजेंटेशन की भगवान है इसको मानते हैं न मानते हैं वो प्रेजेंटेशन वाली जो बात है वो थोड़ी देर के बाद आज नहीं सुना पाएंगे अगले एपिसोड में ही सुना पाएंगे वो गहरा राज तो दोस्तों इंतजार कीजिएगा हमारे फिर से वापस लौटने का अगले हफ्ते सभी दोस्तों को मैं यही कहूँगा की माउंट आबू की गौरव गाथा ये कार्यक्रम आपको कैसे लग रहा है इसके बारे में आप अपने विचार हमें शेयर कर सकते हैं हमें भेज सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर या कॉल करके भी आप अपनी दिल की बात रिकॉर्ड कर सकते हैं खास इस प्रोग्राम के लिए चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पर कॉल करके बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपके विचारों का और अगले एपिसोड में जो हम बातें बताएंगे खास स्वामी जी को अपना ये नाम यहाँ से कैसे मिला वो सुनेंगे आने वाले एपिसोड में तो अभी हमें दीजिए मुझे और पूजा जी को इजाजत आप सुन रहे हैं का सामुदायिक स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो रहो पर्वतों में जीवन भरा इतने ही रंग स्वागत करें वन देवी सोला सिंगार किए पर्वतों में जीवन भरा कितने रंग लिए स्वागत करे वंदारे पर्वतों में जीवन भरा आता जाता भरता है मांग रविणी सजाए है नागफणी आता जाता भरता है मांग रवि सजाए है नागफणी पंचोटिया की बिंदिया लगा पंचोटिया की बिंदिया लगा पहने हुए साड़ी मयूर पंखी केसिया के झुमके पहन चांदी की उपटन किए स्वागत करें वन देवी सोलह श्रृंगार किए पर्वतों में जीवन भरा खजूर कहीं, जंगल जलेबी करों कही, खजूर कहीं जंगल जलेबी करों दे कही कोई बना कोई नथुनी थुनी कोई बनाहार कोई नथुनी थुनी अंगूरों की मिखिला बनी बुड़ बेली पल को तले के लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए हर बतों में जीवन भरा कंगन कनेरी के पहने हुए आ, चमेली गुलाबों के गहने बने आ, कंगन कनेरी के पहने हुए आ, चमेली गुलाबों के गहने बने दूर्बा हरी की मेहंदी लगा दूर्बा हरी की मेहंदी लगा बैठी सजाए ये पाँव हथेली मौसम के मेले लिए जलाए दिए स्वागत करें वन देवी सोला सिंगार किए पर में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करें वन देवी बोला सिंगार सिंगारिये पर्वतों ने जीवन पर्वतों जीवन पर्वतों जीवन पर्वतों में